बिना अध्यास के कोई कार्य नहीं होता और यह अध्यास जब तक बना रहता है तब तक सत्य का शोध नहीं होता सत्य का साक्षात्कार नहीं होता और सत्य का साक्षात्कार जब तक नहीं होता तब तक जीव घटी यंत्र की नहीं घूमता रहता है ओम ओम ओम ओम पचास साल संसार में पूछो क्या मिला कितना धन मिला इतना पुत्र मिला इतना ये मिला वो मिला लेकिन अहम का अध्यास है धन बैंक में पड़ा है चित्त में अध्यास है मकान जमीन पे कड़ा है अध्याश है पुत्र पांच भूतों में है और वहीं से आया है अध्यास है के मिला मृत्यु का झटका लग जाता है सब मिला मिलाया जो है भ्रमणा टूट जाती फिर दूसरे जन्म में जाता है और फिर अध्यास करता है कि मेरा माँ है ये मेरा बाप है ये मेरे को मिला है ये मेरे को बिछरा है ये तो होता है और क्या है? तो हर जन्म में ये जीव बेचारा मजूरी करते करते मर जाता है ये मेरी पत्नी है ये मेरा पुत्र है ये मेरा घर है ये मेरा कर्तव्य है ये मेरा पुण्य है ये मेरा पाप है ये सब अध्यास पर ही आरोपित है तो ये अध्यास जब तक बना रहे तब तक कोई भगत बन जाए कोई योगी बन जाए कोई तपस्वी बन जाए कोई त्यागी बन जाए कोई कुछ बन जाए लेकिन ये बनना सब अध्यास में होता है अध्यास में होता है ये अध्यास जब तक नहीं मिटता तब तक इसको परम पद की प्राप्ति नहीं होती जब तक परम पद की प्राप्ति नहीं होती तब तक जैसे चाय उबालते दाल उबालते फुर रहते दाल के दाने ऐसे उस चेतन की सत्ता से अंतःकरण में मैं मैं मैं फुर रहता मैं मय में अध्यास लगता जाता है ये हूँ मैं ये हूं मेरा ये है होम होम होम भगत का कर्तव्य है कि वृत्ति को भगवताकार रखे कृष्णाकार रखे वृत्ति भगवताकार कृष्णाकार कर रहेगी तब तो भक्त मजे में और वृत्ति टूटेगी तो भक्त को अच्छा लग भोगी की वृत्ति भोगाकार होती है त्यागी की वृत्ति त्यागाकार होती है तपस्वी की वृत्ति तपस्याकार होती है तो वृत्ति उठती है अंतःकरण। तो जो जैसा है उसकी वृत्ति उस आकार होगी तो अपने को सुखी मानेगा तो वृत्ति की आदत पड़ जाती है और आदत के अनुसार जो होता है उसको सुख मान लेता है जैसे ऐसा खाना ऐसा रहना ऐसा करना ये आदत पड़ गई ना ऐसा मिलता है तो अपने को सुखी मानता है और उससे विपरीत वृत्ति होती है तो अपने को दुखी मानता है जैसे कामिनी कामी को काम के साधन मिलते तो अपने को सुखी मानता है तपस्या की जगह पर आता है तो अपने को परेशान मानता है लोभी को लोभ लोभ लोभ के अनुकूल माल मिलता है तो अपने को सुखी मानता है ठीक है न कल वाले को कलह में सफल मिलता है तो अपने को सुखी मानता है तो ये सब अध्यास में उलझे हुए लोग भक्त को भगवताकार वृत्ति बनाने में ठीक रहता है वो अच्छा है सत्य का साक्षात्कार तो वेदांत तो उस पर भी चोट करता है भगवताकार वृत्ति बनी व्यवहाराकार वृत्ति बनी लेकिन ये वृत्ति है किसी वृत्ति से निवृत्त होना है इसे वृत्ति के साथ जुड़ोगे तो वृत्ति सदा एक जैसी नहीं बनती अमुक प्रकार की वृत्ति बनी तो सुख हुआ अमुक प्रकार की वृत्ति हुई तो के सुख गायब हो जाएगा हजारों हजारों वृत्तियाँ बदलती रहती हैं और जो वृत्ति के अनुसार सुखी होने में लगे हैं वो लगे ही हैं उनके दुख का अंत नहीं आता वृत्ति के अनुसार जो सुखी होने में लगे हैं वो लगे ही रहेंगे उसके दुख का अंत नहीं आता ये जीवन तो पूरा हो जाता है दूसरा जीवन मिलता है तभी भी ऐसे करोड़ों करोड़ों जीवन मिल जाते हैं, करोड़ो करोड़ों करोड़ों शरीर मिल जाते जन्म मिल जाते लेकिन वो वृत्ति के साथ लगा हुआ आदमी का अंत नहीं आता भटकने का इसलिए वेदांत चोट करता है वृत्ति से निवृत्त होने को वृत्ति से निवृत्त हो गया तो वृत्ति चाहे कैसी आए भगवताकार आई वृत्ति शांति कार वृत्ति आई कभी क्रोधाकार आ गई हम जुड़ जाते हैं क्रोध से उसीलिए जलन पैदा होती हम जुड़ जाते काम से उसी ह्रास हो जाता है हम जुड़ जाते हैं लोभाकार वृत्ति से उसी दुख होता है तो ये अध्यास है बड़ा भारी तपस्वी हो बड़ा भारी भक्त हो बड़ा भारी जोगी हो बड़ा भारी उद्योगपति हो बड़ा भारी दुनिया का प्रसिद्ध व्यक्ति हो लेकिन उसको सुख तब होगा जब अपनी वृत्ति के अनुकूल होगा अपनी वृत्ति के अनुकूल होगा तब सुख होगा अपनी वृत्ति के प्रतिकूल होगा तब दुख होगा और वृत्ति सदा एक जैसी नहीं होती और वृत्तों की वृत्ति के अनुकूल बाहर सदा एक जैसी घटना नहीं घटेगी अपनी वृत्ति के अनुरूप ही घटना घटे ये संभव नहीं और अपनी वृत्ति एक जैसी बनी रहे ये संभव नहीं तो फिर क्या होना चाहिए तो वृत्ति एक जैसी बनी रहे ये भी संभव नहीं वृत्ति के अनुरूप ही घटना घटती रहे ये भी संभव नहीं इसीलिए सब लोग दुखी मिलेंगे छोटा तो क्या बड़ा क्या कोई स्त्री के लिए दुखी तो कोई स्त्री से दुखी धन के लिए दुखी तो कोई धन से दुखी कोई बदली के लिए दुखी तो कोई बदली से दुखी सब चिंतारूपी चिंता में झुलसते रहते हैं फिर थोड़ी वृत्ति में मिलता है अब दो उंगली देखना है तो दो के बीच अंतर होगा तब दो दिखेगी ठीक है ना ऐसे ही सुख देखना है तो सुख के बीच अंतर आता है दुख आता है फिर सुख लगता है अगर एक रस हो तो सुख भी नहीं लगे। दो उंगली के बीच अंतर होता है ना तब दिखती है सुखाकार वृत्ता दुखाकार वृत्ति अनुकूलता प्रतिकूलता ये वृत्ति और वृत्ति के साथ जब तक जुड़े रहेंगे तब तक जन्म मरण की निवृत्ति नहीं होगी और ये अध्यास होता है हकीकत में हैं हम कुछ लेकिन अध्यास हो गया अन्योन्या अध्यास होता है संसार का अध्यास होता है अन्योन्या अध्यास कैसे कि जैसे है तो गोविंद लेकिन अपने को केशव मान रहा है है तो मोहन अपने को सोहन मान लिया सोहन के कपड़े पहन लिए मैं सोहन है मोहन मान लिया सोहन ये अन्योन्या अध्यास हो गया ऐसे है तो वृत्तियों का अधिष्ठान शुद्ध बुद्ध लेकिन मान लिया अपने को अंतकरण और शरीर के वृत्तियों के साथ दूसरा होता है संसर्ग संसर्गा जैसे आईने में नगर दिखा आईना बड़ा खड़ा कर दो तो ये पूरा दिखेगा उसमें हकीकत में आईने में वो है नहीं लेकिन भास रहा है ऐसे ही अपने में ये वृत्तियों का और जगत का कोई गंध मात्र भी नहीं लेकिन भास रहा है अपने में ये मेरा कर्तव्य है ये मेरा प्राप्तव्य है ये मेरे को पाना है ये पकड़ना है ये छोड़ना है ये सारी मुसीबत दिख रही आईने में कुछ घुसा नहीं लेकिन फिर भी आईने में दिख रहा है सर वृत्तियों के कारण आप में कोई गुण नहीं कोई दोष नहीं कोई जन्म नहीं कोई मृत्यु नहीं कोई सुख नहीं कोई दुख नहीं वो तो सदा शुद्ध अचिंत्य चिद स्वरूप है अपना उसमें आ आके सब चला जाता है जैसे कार में आईना लगा होता है ना तो कार होती है तो उसमें साइडें दिखती जाती फटाफट आ आके चली जाती कार चलाते न साइड में ग्लास होता है आईना तो जितनी जैसे कार चलती है तो आईने में आजू बाजू की साइडें दिखती है नहीं समझे साइडें दिखती है कि नहीं दिखती वो आके चली जाती ऐसे ही तुम्हारे अंतकरण रूपी आईने में परिस्थितियों की साइडें आती अब वो ड्राइवर आईने में जो आए उसके पीछे लग जाए तो गाड़ी का क्या हाल होगा गाड़ी चल रही है और वो ग्लास में जो दिखे उस उसको ही पकड़ने लग जाए तो क्या हाल होगा ड्राइवर का गाड़ी रमण बमन हो जाएगी क्या ऐसे ही ये ड्राइवर का हाल हो गया ये गाड़ी रमण बमन हो जाती और समझते अपने को सब चतुर आदमी कोई अपने को मूरख स्वीकार नहीं करेगा लेकिन बिना मूरखता के कोई जन्म मरण में जा ही नहीं सकता कोई दुखी हो ही नहीं सकता पहले बेवकूफी होती तब भय होता है पहले बेवकूफी होती तब दुख होता है तो बेवकूफी क्या है कि अध्यास की अन्योन्या अध्यास हैं तो कुछ लेकिन मान लेते कुछ अपने में नहीं बैठ पाते जो कुछ करके कहीं जाकर कुछ पाकर अपने को सुखी करने में लगा है वो बस लगा ही है उसके सुखी सुख का छेड़ा नहीं आएगा कश्मीर जाके सुखी थक के आ जाएगा अच्छा ज्यादा सुख मिला अच्छा है तो फिर दोबारा जाएगा है? कहीं जाकर सुख मिला तो बार बार वहां जाना पड़ेगा जिस समय सुख मिला उस समय की वृत्ति और वातावरण और दोबारा जाएगा तो उस समय की वृत्ति और वातावरण ऐसा नहीं होगा पहला जो जवाब तो जैसे कश्मीर से उबके गया तो तेरह साल भर के बाद दूसरी जगह जाएगा तीसरी जगह जाएगा ऐसे आयुष्य पूरा हो जाएगा लेकिन जाने की आदत नहीं मिटेगी समझ रहे जब तक ऐसा बना तो ये अध्यास हो गया संसार का अध्यास उनके साथ जुड़ने का वृत्ति के साथ जिनको वेदांत के अमृत का अनुभव हो जाता है वे इस बाव से बच जाते हैं बाकी तो संसार संसारूपी गगरी नाई घूमते रहते हैं वृत्तियों के अनुकूल सुखी होने में तो पशु पक्षी जीव जंतु से लेकर बड़े बड़े बुद्धिमान दिखने वाले भोगी जुड़े हैं सड़क पे बंगला है कभी बारात जाएगी कभी शमशान यात्रा भी जाएगी कभी ऑटो जाएगी तो कभी कार जाएगी कभी घोड़ा गाड़ी जाएगी तो कभी साइकिल वाले जाएंगे अब सड़क पे बंगला जो है तो अपने घर में न बैठकर बारात आए तो बारातियों के साथ हो गए शमशान यात्रा वाले आए तो उसके साथ हो गए साइकिल वाला है तो वो साइकिल वालों के साथ हो गए घोड़े सवार आए तो घोड़े सड़क से जो गुजरे उसके साथ जुड़ता गया तो अपने घर में कब बैठेगा फिर तो उसका घर होते हुए भी उसका नहीं है उसको तो फुर्सत ही नहीं मिलेगी फुर्सत नहीं मिलेगी उसको तो अब धीरे धीरे भूल ही जाएगा कि मेरा घर है जब सड़क से गुजरने वाली ट्रैफिक के साथ ही होता रहेगा तो थोड़े ही दिन में भूल जाएगा कि यहाँ मेरा घर भी था तो ट्रैफिक हो जाएगा ऐसे अपन लोग ट्रैफिक हो गए इसलिए जन्म दे मरते रहते घूमते रहते अपने घर में नहीं बैठते अपने स्वरूप में नहीं बैठते बोले ज्ञानी को दुख होता है ज्ञानी बोलता है दुख आता है तो आओ सुख आता है तो आओ अपमान आता है तो आओ मान आता है तो आओ नर्तकी कैसा भी नृत्य करती है दर्शक देख के मजा ले ऐसे ही चित्त की वृत्तियों में चाहे कुछ हो चाहे कुछ आए उसके साथ अपना संबंध न जोड़े तो वृत्तियों को सत्ता नहीं मिलेगी वो आपके आपको दबाएगी नहीं लाइन कितनी भी बढ़िया केबल हो लेकिन बीच में से फ्यूज निकाल दो तो क्या आपको तकलीफ करेगी क्या तो पावर हाउस से कनेक्ट जो लाइन है वही तो शॉक लगा सकता है ऐसे ही अपनी मैं को वृत्तियों से मिलाते हैं तभी दुख होता है कभी तभी वासना प्रबल हो जाती है और वासना अंत में होती है और जुड़ जाता है मैं में वासना अवासना अनुकूलता प्रतिकूलता ये सारा का सारा खेल अंतकरण में होता है जो वासना के बाह में बहते हैं उनकी अपेक्षा जो धर्म के अनुकूल रहते हैं उनकी वासना नियंत्रित रहती है लेकिन वो भी धार्मिक आदमी भी पूर्ण संतुष्ट नहीं मिलेंगे पूर्ण स्वतंत्र नहीं मिलेंगे पूर्ण संतुष्ट नहीं मिलेंगे तो धर्म से वृत्तियां नियंत्रित होती है अच्छा करना और बुरे से बचने के लिए धर्म है उपासना से वृत्ति रसमय होती है ज्ञान और योग से वृत्ति एकाग्र होती है विक्षेप बंद हो जाता है लेकिन फिर भी वृत्तियों के साथ का संबंध बना रहता है इसीलिए कई ऐसे योगी रोते मिलेंगे के पहले समाधि लगती थी अब नहीं लगती पहले भक्ति बहुत होती थी अब नहीं होती पहले धन बहुत था भोग बहुत था अब नहीं है अथवा पहले कुछ नहीं था अभी इतना सारा है तो सब ऐसे ही जुलसते रहते हैं पहले नहीं था अभी है तो अहंकार में आए और पहले था अब नहीं है तो विषाद में आए ठीक है पहले समाधि नहीं थी अब है तो हो गया अच्छा पहले समाधि नहीं थी अब है तो हम आ गया पहले समाधि थी और अब नहीं है तो फिर भी शाद हो गया लेकिन जो समाधि के पहले था समाधि के बाद भी है समाधि के वक्त भी है वो जो का त्यों है उसको मैं रूप में जान लेना ये वेदांत का लक्ष्य है पहला तो के शंकर भाई के आ भजन गाए तो आखी आखी रात राग विवाह भजन गाये राग, राग रसी लाग आहा अत्य पेटी ने एट्लो घसारो पड़ो कि बोली सका नहीं बोलव हो तो जरा परिश्रम पड़े लेकिन जब गाते थे तब भी जो था और पेटी कमजोर हो गई तब भी जो है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ा वो मैं हूँ और जिसमें फर्क पड़ा वो मैं नहीं जिसमें फर्क पड़ा वो मैं नहीं वृत्ति में फर्क पड़ा शरीर में फर्क पड़ा संबंधों में फर्क पड़ा मान्यताओं में फर्क पड़ा लेकिन उस सबसे परे जो है जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो चैतन्य घन आत्मा है उस आत्मा को मैं मानना समझो पूरे खजाने को प्राप्त करना और उस आत्मा को मैं न मानकर शरीर को मैं मानना जाति पाति को मैं मानना समझो कि बस में अपने को फेंकना है तो मुर्दे को जलाती है चिंता जीते को जलाती और चिंता होती वृत्तियों के कारण गैरी में चले गए वृत्ति दब गई तो कोई चिंता नहीं समाधि में वृत्ति निरुद्ध हो गए तो कोई चिंता नहीं भजन में भगवताकार वृत्ति हो गई तो कोई चिंता नहीं लेकिन उप्रवृत्ति समाधि से मूर्छा से भगवत भाव से वृत्ति उतर के आती लेकिन अपना स्वरूप उतर के और चढ़ के नहीं आता जो उतरता चढ़ता नहीं है उसमें बैठने का अभ्यास करो एकाग्रता एकांत में एकांत में वो उतरते चढ़ते का चढ़ने से परे है उसका अभ्यास हो गया फिर व्यवहार में भी चलता रहेगा वृत्तियों को देखो विचारों को देखो देखोगे तो संबंध विक्छित हो जाए। इतना योग से तप से यज्ञ से होम से दान से उतना शीघ्र फायदा नहीं होता जितना इनसे संबंध विच्छेद करने से यज्ञो दानम तपश्चर्या पावनानि मनुष्णा यज्ञ दान तप करने से बुद्धि पवित्र होती लाभ तो होता है लेकिन यह तत्वज्ञान तत्वज्ञान तो महाराज बुद्धि पवित्र होती तो भी होता है और गुरु का उपदेश सुनकर इनके साथ के संबंध को कटआउट कर दे तो भी लाभ हो जाता है। फिर आसक्ति नहीं रहेगी जब कट आउट हो गया तो फिर किसी की आसक्ति नहीं रहेगी न धन की आसक्ति रहेगी न भोग की आसक्ति रहेगी न जो की रहेगी न त्याग की रहेगी एकदम स्वतंत्र परम स्वतंत्र फिर ये आत्मा ब्रह्मरूप है इस बात को जान ले एक कैसे? कि जो देश के परिच्छेद से रहित काल के परिच्छेद से रहित और वस्तु के परिच्छेद से रहित है सुन देश से काल से और वस्तु के परिच्छेद से जो रहित है उसको ब्रह्म बोलते हैं आत्मा बोलते हैं परमात्मा बोलते हैं देश के काल के और वस्तु के परिच्छेद से रहित थे देश कितना भी हो लेकिन उसकी भी सीमा रहेगी परिच्छेद रहेगा इतना इतना इतना इतना इतना, लेकिन आखिर में पॉइंट आ जाएगी <laughs> काल साल दो साल दस साल सौ तो साल हजार साल लाख साल अरे करोड़ साल उसके पहले और उसके बाद तो सीमा हो गई क्या वस्तु बड़ा बड़ा बड़ा बड़ा इतना बड़ा क्या हो? इतना बड़ा इतना बड़ा लेकिन फिर भी बाउंड्री तो जहा कोई बाउंड्री नहीं देश की काल की वस्तु की उस उस वस्तु का नाम ब्रह्म है तो हकीकत में ये आत्मा ब्रह्म है तो तुम ब्रह्म हो वृत्तियों से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है शरीर से शरीर के मरने से तुम नहीं मरते वृत्तियों के मरने से तुम नहीं मरते वृत्तियों के मरने से अगर तुम मरते तो वृत्तियां कई मर गई मर गई ना दुखाकार आई वृत्ति सुखाकार आई चिंताकार वृत्ति आई मर गई चली गई तो तुम तो नहीं मरे ऐसे ही वृत्तियां जिस अंतकर्ण में आई ऐसे अंत भी ऐसे शरीर भी बदलते गए अंत के भाव भी बदलते गए लेकिन तुम नहीं बदले ठीक है क्या तो जो नहीं बदलता है उसमें आ जा नहीं तो राम राम राम राम रखने से सत्व गुण बढ़ता है सत्व गुण बढ़ता है तो हृदय का संकल्प सफल होता है हृदय का संकल्प सफल हुआ महाराज सिद्ध हो गए लोगों ने पूजा, लेकिन जो संकल्प सफल होता है वो कभी कभी संकल्प असफल भी होता है संकल्प सफल होने की भी सीमा होती हुआ है ना करने से हुआ है ना करने से हुआ है करना बंद कर दो तो होना बंद हो जाएगा <laughs> करना बंद कर दो तो होना बंद हो जाएगा अभी धंधा किया कमाया है तो कमाने के बल से धन के बल से खर्चा कर सकते हो आवक बंद हो जाए और खर्च चालू रखो तो कितना टिकेगा ऐसे ही भजन के बल से जप के बल से जो के बल से ए कर दिया बभूत अभिमंत्रित करके मुर्दे जिंदे कर दी लेकिन जो देश से काल से वस्तु के परिच्छेद से रहित है, उस तत्व का बोध नहीं हुआ तो इस अनंत काल की धारा में 100, 200 मिट्टी के पुतले या 10 लाख मिट्टी के पुतले जिंदे हो गए तो क्या ऐसे ही सब मिट्टी के पुतले करोड़ों जिंदे हो गए मिट्टी में से तो बने सब अभी भी तो मिट्टी के पुतले साढ़े तीन सौ करोड़ हैं पृथ्वी पर तो अपने स्वरूप को देश से काल से वस्तु के परिच्छेद से रहित ऐसा जान लिया तो मुर्दे को जिंदा करने का सामर्थ्य योग में है अच्छा है भक्ति की भावना से सूखे पेड़ हरे हो जाते हैं ये अच्छी भावना अच्छा है सुंदर है लेकिन भक्त को योगी को अथवा साधक को देशातीत कालातीत गुणातीत अवस्था में जाना चाहिए इसीलिए अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा त्रैगुणा विषया वेदा जो वेद हैं बहुत पवित्र हैं वेद में जो ज्ञान है अद्भुत ज्ञान है सारे विश्व में ऊंचे से ऊंचा ज्ञान वेद का वेदांत का जहां सारे ज्ञानों का समापन हो जाता है और सारे ज्ञान जहां से निकलते हैं और फिर भी है उस तत्व का बोध कराना वेदांत तो ये वेद भी माया में है तीन गुणों में है त्रय गुणा विषया वेदा निस्त्र गुणा भवा अर्जुना वेद का ज्ञान भी गुणों में आएंगे सतो गुण में आएंगे रजोगुण में आएंगे तब सीखेंगे करेंगे संभालेंगे रखेंगे लेकिन गुण भी अंत में आते हैं अंत से परे ऐसे देखा जाए तो बहुत कठिन है और वैसे देखा जाए तो बहुत सरल क्यों जहां से खोज होती है शुरू वहीं वो है जहां से तुम चलते हो वहां मंजिल है बहुत सरल और चलते चलते दूर निकल जाते हो तो बड़ा कठिन लगता है अब फिर मुड़के देखते हो तो दूर जाने पर भी वही मिलता है क्योंकि उसकी तो कोई सीमा नहीं देश काल वस्तु के परिचय से रहित रहते जया मूर्त तो वहीं ठिकाना मिलता है इसीलिए करोड़ों जन्म से वृत्तियों के अधीन चलते आए बहिर्मुख होते आए लेकिन जब वृत्ति से निवृत्त होने की टेक्निक मिल जाती तो लगता कि यही है कीड़ी अपने दर से निकली और चलती ही रही अब उसको जमीन देखना हो तो कहा मिलेगी तरंग सागर से उठी और भागती ही रही खूब भागी 150 सौ माइल की स्पीड से तूफान चला और तरंग भागी बड़ी बड़ी भागी तो बहुत लेकिन उसको पानी से मिलना है तो जहां से उठी थी उसी पर दौड़ रही है और अभी वही रूप है ऐसे ही अपनी वृत्ति करोड़ों वर्षों से संसार सागर में भटक रही दुख भोग रहे ये हो जाए वो जाए वो हो, हो जाए समझ रहे हैं सब ये दिमाग में बिठाने की बात है कौन क्या कर रहे हैं क्या देख रहे हैं उसको मत देखो क्या हमको करना है वो देखो तो ये वृत्ति हजारों लाखों करोड़ों वर्ष से कई जन्म में कीड़ा बन गया तो भी दौड़ा मकड़ा बन गया तो भी सुख के लिए दौड़ा घोड़ा बन गए तो भी सुख के लिए दौड़ा फिर भले चाबू खा मक्खी बन गए तो भी क्या कर रहे हैं वृत्ति के कारण दौड़ रहे क्या तो दौड़ तो करोड़ों जन्म से चालू है लेकिन उस देश से काल से वस्तु के परिच्छेद से जो रहित है जिसकी देश करके काल करके वस्तु करके कोई सीमा नहीं वो जो अपना आपा है वो तो जब देखो वही का वही, तरंग कितना ही दौड़े तैयार कर दो फूक मार के इच्छा शक्ति से पहुंच जाओ कहीं लोक लोकांतर दुख से अंत नहीं आएगा मुसीबतों का अंत नहीं आएगा ऐसे भी लोग हैं संकल्प करें मेहमान में बैठे जहां चाहे वहां पहुंच गए गंधर्व लोग ही हैं, वो सब ऐसे ही है फिर भी वो भी दुखी हैं बिचारे हमारे तो एक मंडप करवे तो आटलू बधु करव पड़े तो संकल्प कर बध उभपुर लाव न पड़े हम नहीं बढ़ू एडजस्ट करव न सोना ना विमान तो पेट्रोल पूरा पड़े बराबर ट्राफिक नो ख्याल राइवर ने गाड़ी चलाव पड़े तर त्या संकल्प बेसे विम भूमिमंडल पर गंधर्वोक जैसे स्वप्न में आप पहुंच जाते ऐसा सुविधा उनके पास फिर भी वो वृत्ति के साथ जुड़ के भोग रहे ने इसीलिए उनका पतन होता रहता है, जैसे अरट के डिब्बे होते हैं, ऊपर नीचे चढ़ते रहते हैं, ऐसे ही लोग पुण्य करके गंधर्व लोक में स्वर्ग लोक में जाते हैं भोग भोगते फिर पुण्य खत्म होता है फिर गिरते हैं माता के गर्भ में आते हैं लटकते ऊंडे पिता की शिश्ना से पसार होते हैं माता कैमसी का ब्लड पी के शरीर बनाते हैं। फिर दूध पीते है फिर थप्पड़े खाते फिर पढ़ने जाते फिर नपास पास होते हैं पास होते फिर परीक्षा में होते फिर धंधा करते धंधा सीखते फिर धंधा की चिंता और रखते फिर पत्नी की चिंता बच्चों की चिंता पत्नी का स्वभाव बच्चों का स्वभाव सबकी वृत्तियां अलग अलग होती है ऐसा अथड़ाम मथनामण करते करते जुलसते जुलसते सिखाते सिखाते हश चार छोकरा छो चोरियो छे पांच तन जमाइय हश थोड़ा हश करा अंदर में आये रे इधर तो हश करा बाहर से अहम को संतोष हुआ फिर शरीर की पीड़ा हाये ओझल सा अंत में सब जो बनाया सारी जिंदगी मजूरी किया मृत्यु का एक झटका लगा सब छोड़ के चला गया, अब फिर गया भटका यही तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं नव बीजू शू करे मैसाना छोड़ी सूरत मेट था सूरत छोड़े अमेरिका मैट था बधे अपसे अपसेट, तो अपसेट थे क्या बोलो पांच रूपया मैं पांच करोड़ सेट था पांच करोड़ मोड़ी पांच सौ करोड़ मेट था पी श ज्ञान नहीं साचु ज्ञान नहीं पूछो देवचंद ने वास्तविक में ज्ञान नहीं है ये तो वृत्तियों वृत्तियों में जो भर दिया सूचनाएं उसको ज्ञान समझ बैठे एमए पढ़ा हूँ बीए पढ़ा हूँ पीएचडी पढ़ा हूँ लेकिन अपना ज्ञान है बोले हाँ मैं फलाना भाई हूं खाक है तेरे का अपना ज्ञान अपना ज्ञान होता तो जीवन भर ये कर करा के मृत्यु के झटके में सब खो नहीं देता अपना ज्ञान है तो एक शरीर तो क्या अनंत अनंत शरीर पैदा हो हो के लीन हो जाते अनंत ब्रह्मांड पैदा हो हो के लीन हो जाते फिर भी अपने आप में कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा अपना आपा अपना ज्ञान हो जाए तो ब्रह्मा विष्णु महेश का पद भी तुमको छोटा लगे अपना ज्ञान हो जाए तो चंद्रमा भी अग्नि जैसा लगेगा अभी तो शीतल लगता है लेकिन अपने आप का जी शीतलता है उसके आगे चंद्रमा की शीतलता भी अंगारों जैसी उसकी शीतलता के लिए तो आंख खोलनी पड़ती है न अपनी शीतलता के लिए आंख भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ती चंद्रमा को शीतलता भी अपने चैतन्य बापू से मिलती हो अपना स्वरूप का ज्यादा बहु हाई लेवल में सुबह तो मगजना ककड़ा की जाएगा तो मगजना ककड़ा तो हमें करोड़ों वकत था हर जन्म में होते मगज के टुकड़े तो अभी ज्ञान से टुकड़े हो जाए तो बस हो गए फिर टुकड़े होना ही बंद हो जाए ऐसा चीज पा लेना चाहिए कि फिर कुछ न पाना पड़े ऐसा जान लेना चाहिए कि फिर कुछ जानने की जरूरत नहीं जिसको पाकर फिर उससे बड़ा कोई लाभ नहीं जिसमें स्थिर होने के बाद उस बड़े भारी दुख से भी वो चलित नहीं होता। फिर हवाएं उसके अनुरूप हो जाती देवी देवता यक्ष गंधर्व किन्नर सब उसी के गीत गाते सब सुख के लिए भटक रहे हैं वो स्वयं सुख स्वरूप होता है उसकी एक निगाह मात्र से फिजा में खुशियां छा जाती इतना वो महान हो जाता है ऐसा नहीं कि उसके शब्दों से लोगों को सुख मिलता शब्दों के पीछे उसकी अपनी स्व तो की किरणें होती है ना, निगाहों के पीछे उसकी अपनी अपनी रौनक होती है ना। भांग का गिलास भर के कान पर लगाया उस एक मवाली ने पूछता करे भांग तुझमें इतना नशा कहा से आया भांग बोलते कि मवाली मुझ में नशा होता तो गिलास भी नाचता और छानने वाला कपड़ा भी नशे में चूर हो जाता और जिससे घोटा वो डंडा भी नाचने लगता मुझ नशा नहीं नशा तो तेरा है तू ही मेरे को नशा दे एक आदमी काणियों पैसों ले गयो पीठा वाला पास पीठा वाला मना दारू जो बेचते थे ना उसको पीठा वाला बोलते थे दारू समझाए पीठो दारू का पीठा वाला था उसके पास एक पैसा ले गया तो शराब दे दे और पीठा वाला देखा गया एक काणिया पैसा नहीं शराब अरे क्यों एक पैसे का खून करता है एक पैसे की हत्या क्यों करता है संभाल के रख एक पैसे का शराब लेके एक पैसे का घात क्यों करता है संभाल के रख जेब में बोले नहीं घात नहीं करता एक पैसे की शराब चाहिए बोले एक पैसे की शराब से नशा तो नहीं चढ़ेगा उसने बोला मेरे को नशा थोड़े चढ़ाना है खाली मूछों को लगा दूंगा लोगों को आएगी सुगंध कहे हम नशा तो हमारा अपना है नशे की आंखें बना लूंगा नशा तो अपना है शराब में नशा थोड़े है नशा तो अपना है शराब में नशा होता तो बोतल को भी चढ़ता शराब में नशा नहीं नशा अपना है अपनी चेतना का नशा है ना मुर्दे के मुंह में डाल दो शराब तो क्या नशा चढ़ेगा पुतले के पेट में भर दो शराब तो क्या नशा चढ़ेगा शराब को नशा देने वाले भी तो हम हैं शराब को बनाने वाले भी तो हम हैं तो एक पैसे की दे दे हम मूछों को लगा देंगे अपना कलेजा क्यों खराब करे जब शराबियों की महफिल में जाना है तो बोलेंगे हम तो यार पी के आए पूर् के। मजा आ गया कि ये आपकी वृत्ति को मजा आया जय जय शराबी की वृत्ति आपको जरा जच गई तो उसकी वृत्ति आपकी वृत्ति एक हो गई मजा आया तो मजा कहा से आया मजा आपको अपना आया जय जय तो तुम जहां जहां सहमत हो जाते हो वहां किरण भेज देते हो और बोलते हो ये बात में मजा आया आप बापू में मजा आई फलाना में मजा आई ते तो तो मोकलोरणों तो मजा किरों नोकलो तो मजा जो किणों न मोकलवा तरकीब नहीं किरणों सुन्न थी जाए कहीं तो किरणों पी बेड़ा किरण जहां से सूरित होती है उसमें बैठने की तरकीब नहीं झ झ झूले उमिया देवी दे, तारी ता वृत्ति पगतिया चढ़ी चढ़ी चढ़ीया घसी जाए पूजारी पूजारी तो, तो वैसे पगार कैसा भय से पगड़ उम्मीद पगार तो कैसा भय झूलेला झूलेला पगार तो मिलता है काका मटी बद्रीजा था खेचाया जाए था जगत ईसा मूसा को मानो ईसा को मानो अरे ईसा क्रॉस पे चढ़ा था एक लाख आदमी देख रहा था, जिंदा जी ईसा को तभी भी उनका वैर क्रोध लोभ नहीं मिटा दुख नहीं मिटा, क्रूरता नहीं मिटी। तो अभी ईशा को मान के क्या जखमा रहे राम जिसके गोद में खेले ऐसे कौशल्या और दशरथ को कई कई को मंथरा को मंथरा ने राम को देखा है कौशल्या ने गोद में खिलाया फिर भी कौशल्या को तो दुख का अंत नहीं दुखी है राम वनवास होता तो दुख है दशरथ को काम दुखी कर रहा है कई कई को क्रोध दुखी कर रहा है मंथरा को कपट दुखी कर रहा है राम जी के तो दीदार थे ही लेकिन श्री राम तत्व का दीदार नहीं था राम ब्रह्म परमार स्व रूपा ये नहीं ज्ञान कृष्ण को तो कंस ने भी सुना था कंस का तो भान भांजा था श्री कृष्ण फिर भी शोषण वृत्ति नहीं गई कंस की कृष्ण के प्रागत्य के बाद भी तो कंस टैक्स डालने में तो लगा ही था ये वृत्तियों के वृत्तियों में वृत्तियों से जो चीज मिलती है उसके अनुरूप वृत्ति बन जाती तो उसी का लोभ बन जाता यश वाले को यश की भूख बनी रहती धन वाले को धन की भूख बनी रहती सत्ता वाले को सत्ता की भूख बनी रहती और छूट न जाए वो भय भी बना रहता और नहीं मिली तो आकांक्षा भी बनी रहती तो लोभ भय और आकांक्षा जिसके पास मौजूद है वो निर्द कैसे निश्चिंत कैसे निर्द्वंद कैसे और मौत जिसके सिर पर नाच रहा है और वृत्तियों का मजा लेगा तो शरीर में बैठ के रहेगा और शरीर कोई कोई अमर नहीं है वृत्तियों का मजा लेना है तो इंद्रियों से वृत्ति इंद्रियों के द्वारा बाहर आएगी और पकड़ेगी तब तो पकड़ने का साधन तो सादा रहेगा नहीं सत्ता को पकड़े रखो है के हल छो टका भी दीदी के हाश पर सुखाये छूटा है छूटे हुए भी पकड़ा है सब छोड़ दिया सब फिर भी सबको सत्ता तुम ही दे रहे हो सबको पकड़ा फिर भी अंदर से किसी में आ सकते नहीं है ऐसा दिव्य ज्ञान पालो निश्चिंत निर्द्वंद निरालंब अष्टावक्कर ने कहा निरालंब शोभते बुद्धा बुद्ध पुरुष जो है निरालंब है उसको कोई आवलंबन नहीं इसलिए वो शोभता है अपनी वृत्ति को अवलम्बन चाहिए बैठे हैं तो चलो बैठा ही नहीं, चलो छाप चलो कोई नाम करो कोई नाम करो अवलम्बन जो कहीं न कहीं एक रूम में बेसी रही बगे नहीं नहीं तो के कोई अवलम्बन नहीं तो पचास वृत्ति को शून्य कर दो सो जा सो के भी कितना सोने का अवलम्बन चाहिए मित्र का अवलंबन चाहिए छापे का अवलंबन चाहिए आइसक्रीम का अवलंबन चाहिए कुछ न कुछ अवलंबन चाहिए ज्ञानी होता है उसको वृत्ति कुछ के कुछ वस्तुओं के अवलंबन का जरूरत नहीं निरालंब शोभते बुद्धा अष्टावक गीता में बिना अवलंबन के शोभता है निर्वासनिक निर्द्वंद कठिन भी नहीं है सरल भी नहीं है स्थूल वृत्ति वाले के लिए सरल भी नहीं है जिसको सदगुरु की कृपा मिल रही है और बुद्धिमान है श्रद्धालु उसके लिए कठिन भी नहीं जैसा वृत्ति बन जाती है उसी के अनुरूप मजा तो आता है भजन गावाने थोड़ी आएगी वा वाह भाई वाह थे भजन गाता गया ए खाते बहुत मजा आती थी मजा टकी नहीं मारी बेटी आप पेटी पेटी घसाई के पर मजा पेली टी नहीं उम्र में जो गुरु मड़ी गया अरे तो क्या है क्या रहा गया अरे वन वन एट तो शू वर्ल्ड वर्ल्ड एट थी जाए